गीता तत्व चिंतन यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी सोम शब्द का अर्थ इस सोम शब्द को समझाना बड़ा कठिन है प्रत्येक वस्तु में आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पांच तत्व होते हैं इनमें जल का जो सारभूत अंश होता है उसे सोम के नाम से अभिहित किया जा सकता है जैसे अग्नि में जब हम घृत आदि का हवन करते हैं तो घृत आदि पदार्थों का जो जलीय सारभूत अंश होता है उसे अग्नि ग्रहण करती है यह अग्नि का सोम के साथ युक्त होना है जैसे हम अन्न उत्पन्न करते हैं उसके लिए जमीन में हल चलाते हैं मिट्टी का ऊपर का स्तर जब कट जाता है तो पृथ्वी में जो एक प्रकार की अग्नि व्याप्त है वह प्रकट हो जाती है उसमें तब हम बीज और जल की आहुति देते हैं बीज में सोम व्याप्त है ही और जल तो सोम का ही स्थूल रूप है तो यह सोम ही अग्नि के साथ मिलकर संसार के समस्त पदार्थों को उत्पन्न करता है श्रुति कहती है तमिमा औषधि ही सोम सर्वाह तमोपो अजणस्वंगा तमात थोरवंतरिक्षम तम ज्योतिषावितमो वबर्थ हे सोम तुमने इन सब औषधियों को उत्पन्न किया है फिर तुमने ही जल को उत्पन्न किया है तुमने ही गावों को भी उत्पन्न किया है तुमने अंतरिक्ष को बहुत फैला रखा है तुम ही ज्योति के द्वारा अंधकार को दूर करते हो तात्पर्य यह कि संपूर्ण अंतरिक्ष में सोम ही व्याप्त है सदियों में सोम की मात्रा अधिक होती है सदी वे हैं जिनका पौधा फल पका स्वयं नष्ट हो जाता है औषधिय फलपाकान्त जैसे धान जो गेहू आदि और वनस्पति वे हैं जिनका वृक्ष तो स्थायी रहे पर फल शीघ्र नष्ट हो जाए सूर्य की अग्नि बीज के सोम को अपनी ओर आकर्षित करती है इस यज्ञ से अन्न उत्पन्न होता है अन्न से प्राणियों की कामनाएं पूर्ण होती है प्रजा की वृद्धि में भी यही यज्ञ कारण स्वरूप होता है स्त्री के गर्भाशय की अग्नि के साथ जब पुरुष के रेत में स्थित सोम की आहुति होती है तो उससे गर्भाधान होता है भ्रूण का गर्भाशय में बढ़ना भी यज्ञ क्रिया से संपन्न होता है इस प्रकार संतान की उत्पत्ति होती है खनिज पदार्थ भी अग्नि और सोम के सहयोग से बनते हैं मतलब यह कि संसार के सारे पदार्थों की उत्पत्ति के पीछे अग्नि में सोम ही कोई आहुति ही है फिर यह सोम और अग्नि दोनों स्वतः यज्ञ से उत्पन्न होते हैं इस प्रकार संसार चक्र की धूरी में यह यज्ञ विद्यमान है